इस दुनिया में कबीर साहब पदारे हैं उस समय काशी में प्रकट हुए तो पंडित सब पीछे पड़ गए बोले तो कबीर साहब आप ज्ञान कहाँ से लाए बिना गुरु तो कबीर साहब ने कहा मेरे गुरु तो कोई नहीं है जाके रामानंद जी को गुरु करने का विचार किया रामानंद जी महाराज बूढ़े संत है गंगा किनारे पे नहाने के लिए जा रहे थे कबीर साहब ने लीला करिए हैं छोटा बालक बढ़ कर पगडंडी पे सोए थे और खड़ा हुआ है रामानंद स्वामी की मस्तक पे लगी तो बच्चे की तरह चिल्लाने लगे और उस समय जब रामानंद जी दयालु संत है बच्चे को गोद में उठा लिया है और बच्चे को कहे बच्चा तो राम राम कहे भाई हरि गुण गाने से दुख मिट जाते हैं और मत बच्चा उस समय उनकी जो गले की जो माड़ा होती है उनके कबीर साहब के गढ़े में पड़ जाती हैं और कबीर साहब शांत हो जाते हैं उस समय गुरु महाराज उस शिशु रूपी कबीर साहब को वहां रख करके चले जाके नहा धो के अपने आश्रम को चले जाते हैं उस समय कबीर साहब वापस पांच सात की उम्र में वर्ष की उम्र में जाकर कथा करने लगते हैं ज्ञान करने लगते हैं तो फिर पंडित मौलवी पूछने लगते हैं महाराज आपके गुरु कौन है कबीर साहब कहते हैं मेरे गुरु रामानंद जी महाराज है तो सब कहते भाई झूठ बात है वो कबीर साहब जो हैं झूठ बोल रहे हैं कहा कि भाई झूठ नहीं बोलता हूँ चलो मेरे गुरु आश्रम में खड़दर्शन मिल के साधु संत झगड़ा करने लगे चलो गुरु महाराज के पास कबीर जो कहते हैं वो सत्य है कि नहीं झूठ है कि सत्य है तो निर्णय करने के लिए रामानंद जी की कुटिया के पास पहुँचे रामानंद जी कुटिया में से बाहर निकल गए और कहा क्या बात है क्या इस विचार से कबीर साहब आए हैं चेलो ने कहा अच्छा तो कबीर को तो मैंने कभी शिष्य नहीं बनाया ऐसा कहा तो साहिब कबीर ने दो रूप दिखाया जो पहले शिशु रूप था वो भी दिखाया और ये सा, पाँच सात वर्ष के खड़े थे वही रूप दिखाया जब दो रूप में कबीर साहब दिखे तो रामानंद जी ने कहा भाई ओहो कोई परम अवतार शक्ति है इनको तो शिष्य अपना लेना चाहिए रामानंद जी ने कबीर साहब को छाती से लगा लिया और दूसरा झगड़ा करने वाले चले जाओ ये तो कबीर तो हैं मेरे शिष्य हैं तो अपना लिया बोल सदगुरु महाराज की इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब ने रामानंद जी को गुरु मान भक्ति है आ सतसुकरत जय मुनिंद्र जय करुणा में ईस जय गीर कल दुख हरण सदा निवाहू सी